संवेदना के पंख ब्लॉक की, की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में जानकारी प्राप्त करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ईसा से साढ़े तीन सौ वर्ष पूर्व की बात है मगध की राजधानी पाटलिपुत्र का एक अहीर जब अपने बाड़े में गाय भैंसों को चारा पानी देने के लिए घुसा तो एक शिशु का रुदन सुनाई दिया वह उसी आवाज की ओर दौड़ पड़ा देखा एक नवजात शिशु पड़ा हुआ बिलख रहा था शायद अपने उस दुर्भाग्य पर, जिसके कारण उसे जन्म के तुरंत बाद ही अपनी माँ से बिछुड़ना पड़ रहा था अहिर ने आस पास देखा शायद उसकी माँ यहीं कहीं हो देखा पीछे के दरवाजे में एक स्त्री तुरंत मुड़ी और बड़ी तेजी से चली गई। अहिर ने फिर भी उस, उस स्त्री का मुह देख लिया और पहचान गया कि यह मगध के एक सरदार की पत्नी है जिसका पति युद्ध में मारा गया था यही बालक आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से भारत राष्ट्र के सम्राट पद पर बैठा और अपना ही नहीं पूरे देश का नक्शा भी बदल कर रख दिया चंद्रगुप्त के पिता मौर्य वंशीय क्षत्रिय थे जब वह गर्भ में था तभी वे एक लड़ाई में मारे गए शिकारी के साथ रहकर, चंद्रगुप्त कई गुण और शस्त्र विद्या सीख गया कुछ बड़ा होने पर वह भी अपने नए पिता के मवेशी चराने लगा साथ में दूसरे क्वाल बाल भी होते इसलिए चंद्रगुप्त अपने साथियों के साथ तरह तरह के खेल खेला करता एक दिन की बात क्वाल बाल साथियों के साथ वह राजा प्रजा का खेल खेल रहा था पास से ही गांव की ओर एक सड़क जाती थी उस सड़क पर से निकला उसी समय एक क्षीणकाय दुर्बल ब्राह्मण बालकों को राजा प्रजा का खेल, खेल खेलते देख कौतूहल वश वह, वह वहीं रुक गया मनोरंजन की दृष्टि से वह राजा बने चंद्रगुप्त के पास पहुंचा और नाट निवेदन किया महाराज मैं, मैं गरीब और, और अनाथ, अनाथ ब्राह्मण हूँ हाँ हाँ हा, बोलो, बोलो क्या, क्या चाहिए तुम है? राजा बने, बने चंद्रगुप्त ने पूछा, ने पूछा कुछ, कुछ गायें मिल जाए तो, तो बड़ी, बड़ी मेहरबानी हो महाराज उस, उस ब्राह्मण ने कहा ले जाओ पास चर रही गायों की ओर इशारा करते हुए चंद्रगुप्त ने कहा जितनी चाहे उतनी गाय ले जाओ इनका मालिक माले, मुझे पकड़कर मारेगा महाराज ब्राह्मण ने और भी रस लेते, लेते, लेते हुए कहा किसकी हिम्मत है जो सम्राट चंद्रगुप्त की आज्ञाओं का उल्लंघन करे, करे।, करे। चंद्रगुप्त ने उसी, उसी प्रकार, प्रकार उत्तर दिया जैसे सचमुच ही वह राजा हो और वह ब्राह्मण जो और कोई नहीं भारतीय नीति शास्त्र के पंडित चाणक्य थे इस उत्तर ऐसी बड़े प्रभावित हुए उन्होंने बालक चंद्रगुप्त को एक उदीयमान प्रतिभा के रूप में देखा और लगा कि उनकी खोज पूरी हो गई है उस समय चाणक्य किसी ऐसे युवक की तलाश में थे जिसे आगे कर वे भारत को एक राष्ट्र के रूप में संगठित कर सके चंद्रगुप्त गुप्त में वह प्रतिभा देखकर उन्होंने शिकारी से संपर्क साधा और उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार कर लिया चाणक्य अपने नए शिष्य को लेकर तक्षशिला पहुँचे और वहाँ शस्त्र तथा शास्त्र दोनों सिखाने लगे शासक स्तर के व्यक्ति को बुद्धि और शक्ति दोनों ही विभूतियों से संपन्न होना चाहिए चंद्रगुप्त ने सात आठ वर्ष तक अपने योग्य और विद्वान गुरु के पास रहकर दोनों विभूतियां अर्जित की चाणक्य ने अपने शिष्य को शास्त्र और शास्त्र में पारंगत बनाने के साथ साथ उसके चरित्र गठन की ओर भी ध्यान दिया चरित्र ही तो समस्त सफलताओं और सु उद्देश्यों को प्राप्त करने का मुख्य आधार है इसके अभाव में बड़े बड़े शक्तिशाली साम्राज्य और सम्राटों का नाश तथा पतन हुआ है तभी भारत पर यूनान के सम्राट सिकंदर ने आक्रमण किया यहाँ के राज्यों की आपसी फूट का लाभ उसे मिला और समूचा पश्चिमी भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया उसी समय चाणक्य चंद्रगुप्त को अपना स्वप्न साकार करने के लिए तैयार कर ही रहे थे इधर सिकंदर की विजय ने सामान्य जनता का मनोबल तोड़कर रख दिया गुरु और शिष्य मिलकर पंजाब भर में घूमे और वहाँ के लोगों को स्वतंत्रता तथा एक राष्ट्र की स्थापना के लिए प्रेरित करने लगे कई लोगों ने उनका साथ दिया युवा और उत्साही व्यक्ति चंद्रगुप्त और चाणक्य की योजना के अनुसार सेना बनाने के लिए आगे बढ़े इन युवकों को युद्ध विद्या का प्रशिक्षण दिया गया और एक अच्छी सेना तैयार हो गई जिसका सेनापति बना चंद्रगुप्त मरने मारने के लिए कटिबद्ध पंजाबी सैनिक और राष्ट्र निर्माण के लिए आहुत जीवन चंद्रगुप्त और चाणक्य इन सबकी सम्मिलित शक्ति से तीन वर्ष के भीतर भीतर भारत भूमि यूनानियों से रहित हो गई, विदेशी शासन का नामो निशान मिट गया विदेशियों को भारत भूमि से भगा कर, चंद्रगुप्त ने अपना ध्यान अपने देश की अंदरूनी स्थिति पर दिया पश्चिमी भारत को सुरक्षित, सुरक्षित और, और कंटकहीन कंटक कर चंद्रगुप्त मगध की ओर मुड़ा उस समय मगध के पास काफी बड़ी सेना थी, थी। लगभग दो लाख पच्चीस हजार सैनिक, सैनिक मगध के, के राज्य की रक्षा, रक्षा का भार संभाले हुए थे चाणक्य ने सैन्य बल की अपेक्षा बुद्धि बल से काम लिया और नंद के कई अधिकारियों को अपने पक्ष में कर लिया यद्य नंद के कई अधिकारियों ने चंद्रगुप्त की मदद की, फिर भी मगध को जीतने में दो वर्ष का समय लगा तीन ईसवी पूर्व चंद्रगुप्त ने अपनी, अपनी सेनाओं सहित मगध की राजधानी पाटली में प्रवेश किया नंद का शासन समाप्त, समाप्त हो गया, गया था राज्य सिंहासन पर चंद्रगुप्त को राज, राज तिलक किया गया इतनी बड़ी सफलता प्राप्त कर लेने के बाद भी चंद्रगुप्त में घमंड बिल्कुल ही नहीं आया कहते हैं उसने अपने पालक बचपन के अहिर पिता को ढूंढवाया और उसे पर्याप्त धन दौलत दी ताकि वह सुख चैन से जीवन बिता सके अभी आप प्राप्त कर रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ वजक स्वर भारती परिमल